नमस्कार मित्रों ये वीडियो एक तरह से देखो तो संगठन के खिलाफ है सारे संगठनों के मतलब कि संगठन जरूरी है लेकिन संगठनों को सुधारने के लिए संगठन बनाना जरूरी नहीं है और संगठन सुधारने के लिए संगठन बनाए तो वो एक प्रकार का टाइम वेस्ट हो जाएगा टाइम पास हो जाएगा तो बिना संगठित हुए कैसे सुधार ला सकते हैं ये सारी बातें इसमें हैं इसकी विस्तृत चर्चा ये Right to Recall Party के मनिफेस्टो में है एक और मेरा वीडियो भी है इसके ऊपर चैप्टर फोरटीन Right to Recall Party का मनिफेस्टो Dear Activist 間での予定をすることができま स टाइम は何をしているかを知っिいるかを知っているかを知っていेかを知っているかを知っているかを知 त ているかを知っているかを्っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知ってい त かを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているか क र ोているかを知っているかを知っているかを知っていंかを知っているかを知っ 誰かの voter は誰かの member は誰かのバーカーは誰かの constituency は誰かのバカーは誰かーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのーカーは誰かのバーカーは誰かーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰ーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのバーカーは誰かのバカーカー हर 25-50 हजार वोटरों के बीच एक तहसीलदार होता है, हर 10-15 लाख नागरिकों के बीच जो कलेक्टर होता है, और पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी है, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायतें सब मिला के कुछ 75 लाख जितने एम्प्लोयी हैं, यानी भारत में मतदाता है 80 करोड़ एक प्रतिशत गवर्नमेंट में काम करता है उसमें रेलवे के पांच लाख कर्मचारी आ गए पोस्ट के पांच लाख कर्मचारी आ गए बैंकों के पांच सात लाख कर्मचारी आ गए सेना के बारह लाख जवान पुलिस के पंद्रह लाख कांस्टेबल सीआरपीएफ वो सब मिला के दस लाख और सब मिला के बैंकों जो क्लार्क है सरकारी कर्मचारियों में सब मिला के कुछ संख्या वैसे देखो तो कम है अमेरिका में कुछ दो प्रतिशत लोग सरकार के लिए काम करते हैं खैर वो छोड़ो और वो पूरी मशीनरी चलाने के लिए कलेक्टर है तहसीलदार है पटवारी है अब हर 200 लोगों के प्रत्येक पांच सौ लोगों के बीच एक पुलिस कांस्टेबल है どういう constable を administrate? どういう constable? हर एक लाख नागरिक के बीच एक मजिस्ट्रेट है, फिर उसके ऊपर है हाईकोर्ट का जज आता है, डिस्ट्रिक्ट अरेसेशंस जज आता है, प्रिंसिपल सेशंस जज, फिर हाईकोर्ट का जज, और सबसे ऊपर 25 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब ये सारे संगठन हैं, वो ठीक से नहीं चल रहे हैं, तो वो चलाने, वो उनको सुधारने के � ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, शहर पंचायत, तो करीब करीब हर तेरह हजार वोटरों के बीच एक कॉरपोरेटर है या जिला पंचायत का सदस्य है, तेरा चादर हजार के बीच, हर दो लाख ढाई लाख नागरिकों के बीच है कैमेले है, हर दस पंद्रह लाख नागरिकों, बीस लाख नागरिकों के बीच है कैंपी है। 1カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8ー月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ月の8カ अब वो संगठन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो हमने पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी की वो संगठन सुधारने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी ये संगठन काम नहीं कर रहे हैं तो एक कुछ लोग कहते हैं कि ये सारे संगठन सुधार नहीं सकते इसलिए हम नया संगठन शुरू करेंगे जैसे आम आदम जब आज से 40 साल पहले पॉलिटिकल कैरियर अपनी शुरू की 40-45 साल साल पहले तब उनके पास भी ऑप्शन था कि एक नई पार्टी बनाओ लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे उस समय उसका नाम जनसंघ था और उसके द्वारा वो देश को सुधारेंगे और साथ साथ में बीजेपी जनसंघ को सुधारने की कोशि� तो अब ये सारी पार्टियां खराब हैं तो कुछ कहते हैं कि नहीं हम अलग एनजीओ बनाएंगे और वो एनजीओ एक दूसरा संगठन है जो कि ये पार्टियों को सुधारने का काम करेगा इसमें मेरा अभी प्रायः ये है कि संग और ये संगठन के साथ-साथ और संगठन है प्राइवेट कंपनियां जिसे कहते हैं जैसे रिलायंस है 私たちは、タタ、ウォビ、エクター、サングル、プライベート、サングル、マルケア、バイバータ、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォッケメンバー、ウォ दो-तीन रास्ते होते हैं संगठन को सुधारने के लिए कि भाई संगठन में जुड़के संगठन को सुधारो, यानी कुछ नौजवान मुझे मिलते हैं कि भाई सरकार खराब है, कि भाई कैसे सुधारोगे सरकार को कि मैं आईएएस अफसर बनूँगा, मैं आईपीएस अफसर बनूँगा और मैं सरकार के अंदर रहकर सरकार को सुधारूँगा, मैं आ संगठन के बाहर दूसरा संगठन बना के सरकार संगठन को सुधार सकते हो जैसे बीजेपी कांग्रेस आखिर में तो उनका चार्टर क्या है उनका गोल क्या है कागज पे उनका गोल क्या है कि भाई सरकार को सुधारने के लिए हमने ये सारे संगठन बनाए हैं पॉलिटिकल पार्टीयां कांग्रेस है बीजेपी है, बीजे है वगैरह अब ये सारे संगठन � ब्रश्टाचार विदेश्यों से पैसा लेना, बंगला देशों को घुसने देना वगेरा, तो आप question आता है कि नया संगठन बनाना, जैसे आम आजमी party है, या कारिय करता और कारिय करम जो की मेरा approach है, मेरे में right to recall group में संगठन है, right to recall group अपने आप में एक है unregistered पर registration कराऊं でも今の p h i l o s o p は activist and activity のフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスのフォーカスののフーカスのフーカスのフォーカスのフォーカスのフォのフーカスのフーカスのフォーカスのフォーカスのフーカスのフーカスののフ उसके लिए सिर्फ एक्टिविस की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत है, एक्टिविटी की जरूरत है, कार्यक्रम की जरूरत है। उसके लिए संगठन की जरूरत नहीं है। और उसके यदि संगठन को ये सरकार और प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको सुधारने के लिए कोई संगठन बनाया गया, तो वो संगठन कांग्रेस, बीजेपी या आम アビセオバンガディショコサマーさんでえンパセキバーメンプラシュニエーオムリナションコミュニオセパセレテセメニカキセオオオブネカリアカタウンセパセレテセジョキジャニウネ。ウスメコイプロリナイエーパアビセー policy l e キジョバーティワアビセーコマイスバデパメメメコマイスカネシューキルディエキライトリコールゲドラフキバークロトボルテン、コミティビタディエ अब जब कमेटी घिसा पीटा शब्दों गया तो बोल रहे हैं पॉलिसी ग्रुप बिठा दिए हैं, बांग्लादेशियों को समर्थन देना शुरू कर दिया, उनके जो कार्यकर्ता का मर्डर हुआ संतोष कोली का, तो मैंने कहा कि भाई कम से कम पब्लिक में डिमांड तो रखो कि जिन जिन पे डाउट है उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट हो, तो でも、今日の事故は、今日の事故は、今日の事故は、今日の事故は、この事故は、マッド suspect、public 人、narcotesque、そして、これは、political murder? さあ、今日の事故は、ウェルテスカーのことは、ウェルテスカーのことは、ウェルテスカーのことたウェルテスカーのことは、ウェルテスカーのことは、ウェルテスカーのことは、ウェルテスカーのことは、 जो बुराइयाँ कांग्रेस, बीजेपी में वर्षों बाद आई थी, उनमें से आधी से ज़्यादा बुराई इनके छः-आठ दो साल की उम्र में ही आ गई। और उसकी वजह क्या है कि संगठन सुधारने के लिए यदि संगठन बना होगे, तो उस संगठन में वो सारी बुराइयाँ आ जाएगी, जो कि कलेक्टर की कचरी में है, पुलिस की कचरी में है, प्रा� यदि कार्य करता और कार्यक्रम है लेकिन यदि संगठन नहीं है तो बुराई कम करने का काम चालू रहेगा तो संगठन की वजह से क्यों बुराई कम करने का काम खत्म हो जाता है पहले तो एक्टिविटी और संगठन में फर्क क्या है संगठन में हाइरार्की होती है कहने के लिए कोई भी संगठन डेमोक्रेटिक हो कि नीचे के लोग तय करेंगे पर भाई फाइनल सिग्नेचर तो ऊपर के आदमी की आएगी अभी कोई पार्टी का है कि हमारे कैंडिडेट का चयन मेंबर करेंगे पहले तो ये झूठ है जो टॉप कमेटी है वो पांच लोगों का चयन करती है आम आदमी पार्टी में और उन पांच में से किसी एक को मेंब तेज और कमिटेड आदमी हैं, उनका तो वही पहल पांच में ही फिल्टरिंग आउट हो जाता है। अभी मुझे नाम में नहीं पढ़ना पर दिल्ली के एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को मेरा ड्राफ्ट बहुत अच्छा लगा था, तो वो राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट के प्रचार करता था, तो पांच में उनका नाम ही नहीं रखा। वही पां जो कि वेल्टेक्स का विरोध करते हो, बांग्लादेशियों का समर्थन करते हो, ऐसे ही पांच आदमियों का नाम रखा जाए, उनमें से तुम्हें चुनना है। तो ये काम तो सोनिया गांधी भी कर सकती है, अपने पांच चमचों का नाम रखेगी और फिर कांग्रेस के मेंबरों को कहेगी कि भई ये मेरे पांच चमचे हैं, इनमें से किसी को � और election commission के अंदर procedure क्या है? election commission तो party के अंदर जो चुनाओ होते उसको मान्यता ही नहीं देता क्योंकि people's representation act में inner party democracy का कोई clause ही नहीं है election commission का तो बहुत सिधा से नहीं है कि party का जो president है या national convener है जो भी title है उसका जो signature होगा mandate का एक form होता है आप election commission के website से चुनाओ का form उस mandate पे party का ठप्पा और party के president का signature हो उसको symbol मिलता है party का तो संगठन में एक hierarchy होती है उस hierarchy की वजह से क्या होता है कि जो middle level होता है वो देखता है कि यदि मैं hierarchy को जो apex पे आदमी है उनको अच्छी नहीं लगे ऐसी बात मैं नहीं करूँगा तो मेरा पत्ता कट हो जाएगा इसलिए जो मिडिल लेवल होता है उसमें कंपटीशन हो जाता है खुशामतखोरी का कि कौन ज्यादा नारे बोलेगा कौन ऊपर जो आदमी बैठा है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ मुझे टिकट मिलना चाहिए और उसमें जो संगठन को सुधारने के लिए जरूरी कानून होते हैं वो पीछे निकल जा� या ये प्रचार जम पार्टी वो चिरंजीवी नई पार्टी इसी मुद्दे पे लेके आए थे कि भाजप है कांग्रेस है, टीडीपी है वो तीनों करप्ट हैं। भाई तीनों करप्ट हैं तो आप उसमें जुड़ जाओ और तीन संगठनों को सुधार दो आप क्या आदमी इतने सारे हैं, उनको तीन भाग में डिवाइड करके एक वन थर्ड को कांग्रेस मे� जो सजेशन आ आदमी पार्टी को कहते हैं कि भाई आधे लोग कांग्रेस में जुड़ जाओ आधे बीजेपी में जुड़ जाओ और बीजेपी को अंदर से सुधारो कांग्रेस को का अंदर से तो उनमें जवाब आता है कि ये पार्टी अंदर से नहीं सुधर सकती इन पार्टियों को हटाना पड़ेगा तो उनकी जो अब हटने के बाद उनके जो नए आदमी है वो क्या गारंटी है कि नहीं भी कर जाएंगे? एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने यही क्वेश्चन उसको पूछा कि भाई हम आप हम कैसे मान ले कि आप जिन 500 आदमी को टिकट दोंगे वो ईमानदार होंगे? यानी कि आपकी सोच में वो ईमानदार होंगे लेकिन वो बाद में बेईमान हो जाएगा तो हमको क्या पता लगेगा या आप तो वो खेर उन्होंने तो जवाब दिया कि right to recall लाएंगे, right to recall का कोई draft तो है नहीं, right to recall का कानून अभी है नहीं, draft लाने के लिए वो कोई प्रयत्मा नहीं कर रहे, पर जो नया organization है, उसमें पुराने organization की सारी बुराईयां इसलिए आ जाएगी, कि जो organization है फिर वो private company हो, reliance य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 और तुम यदि सोचते हो कि नहीं तुम्हारे में कोई ऐसी खास बात है कि तुम इसका शिकार बनने से रुकोगे तो ज्वाइन कर लो बीजेपी कांग्रेस और अंदर से सुधारो या तो बनजावा ईएसआईपीएस और गवर्नमेंट को अंदर से सुधारो और कानून सीधा सुधारना क्यों मुमकिन है संगठन के बिना जो मैंने कर, कहा कि भाई यदि आप � कौन से कानून वो जो भी आपको ठीक लगे अंत में तो तुम्हारे संगठन करेंगे क्या नए कानून बनाएंगे ना आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ये कानून बनाएंगे आम योग कहती है हम ये कानून बनाएंगे हम ये कानून बनाएंगे तो सारे कानूनों का ड्राफ्ट दो और पहले देखोगी वो कानून अच्छा या नहीं उन्हों उन्होंने साफ कहा था कि जनलोकपाल के ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल जनलोकपाल का एक भी क्लॉज वो नहीं आने देंगे और उसका सबूत मैं आपको देता हूं कि जनलोकपाल 2.2 का ड्राफ्ट आप आइए सीखें या आम आदमी पार्टी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लो उसमें राइट टू रिकॉल जनलोकपाल का कोई क्लॉज ही नह तो वो क्या भ्रष्ट जनलोकपाल को निकाल ऊपर से हिमांडार जनलोकपाल होगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे इसलिए नागरिक सीधा जनलोकपाल को निकाल सके वैसा ड्राफ्ट उन्होंने आने ही नहीं दिया तो ड्राफ्ट जो कानून सं ऑर्गेनाइजेशन को पास कराने हैं वो सारे ड्राफ्ट वेबसाइट पे रखो और यदि सिटिजन को ड्राफ्ट अच्छे लगते हैं, तो सिटिजन एमपी को, एमएलए को एसएमएस से मोबाइल करेगा, ऐसा एसएमएस भेजेगा, ऑर्डर भेजेगा कि भाई ये कानून गैजेट में छापो। और 40 करोड़ नागरिक, वोटर, 40 करोड़ वोटर यदि एसएमएस से अपने एमपी को ऑर्डर भेजते हैं, तो वो कानून गैजेट में छप और पीएम इंसामुर्ती उधमसिंह की बात मान लेंगे नहीं तो अगला पीएम उनकी बात मान लेगा और वो कानून गैजेट में आ जाएगा तो इस तरह से कानून को सुधारने के लिए कार्यकर्ता चाहिए कार्यक्रम चाहिए कार्यकर्ता यानी एक व्यक्ति जो कि अपने पैसे पे पेम्पलेट छपा रहा है एक व्यक्ति जो कि अपने पै कार्यक्रम यानि कि कौन-कौन से कानून पास कराने हैं, कौन-कौन से कानून गैसेट में छपवाने हैं, और उसके प्रचार का माध्यम क्या होगा जैसे अखबार में एडवरटाइज देना, पेम्पलेट में बनाना, यानि कार्यकर्ता और कार्यक्रम, पर उस कार्यकर्ता के ऊपर किसी की लगाम नहीं चाहिए, वो लगाम आएगी तो कार्य サンガータンセー、デュシュマンたカマサンオギアキオグネンシラディシジョサントスコリキアティアオギト、サンガータンセー、デュシュマンカカマサンオギアチェンアデミオコヤト、コントローカナイ、ヤトネタバナイヤトンコリシュワデケ、ビタディアリシュワ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 दुश्मन का काम संगठन को यानि इनडायरेक्टली कार्यकर्ताओं को रोकने का काम आसान हो गया। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कार्यक्रम पे फोकस कीजिए कि कौन-कौन से कानूनों से देश की परिस्थिति सुधर सकती है, देश की समस्या क्या है, जैसे हमारी सेना कमजोर हो रही है, बांग्लादेशी गुजरे हैं, あなたのままの予測少しとうござい。